सबसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी फाइन सिंगर एंड वेरी सुपर डुपर हिट कंपोजर मिस्टर अंकित तिवारी का में तो था था। आपको, तो आपको बताया जिस उम्र में लड़के आशकी करते हैं इन्होंने उस उम्र में आशकी टू का म्यूजिक दे दिया और वो भी इतना बेहतरीन म्यूजिक की क्या कहना तो अंकित एक बात बताइए आप मतलब म्यूजिक में अच्छे हैं या आशकी में वक्त है एक और खूबसूरत कलाकार को यहां बुलाने का मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी टैलेंटेड खनिगा कपूर आप लोगों के लिए? कनिका कनिका कैसी हैं आप? आप पहले आपके हाथ में माइक था थोड़ा अच्छे तरीके से से <laughs> आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे विराजमान हो जाइए अंकित ना थोड़ा लोनली फील कर रहा था खुद खूब कंपनी है आप चाहते इधर आगे बैठ जाओ जाता हूँ पक्का कनिका. थैंक यू सो मच अच्छा कनिका को जब हम कभी इनवाइट करते हैं ना पहले पहले तो लोगों को लगता था ये फिल्म की हीरोइन आ रही है इसने खुद ही गाया। कनिका एक बात बताइए आप आसानी से हीरोइन बन सकती थी ये सवाल आपसे बहुत लोग मैं ही कम से कम 50 बार पूछ चुका हूँ पर फिर भी आप सिंगर ही क्यों बनी मतलब अच्छी सिंगर बनी नो no डाउट पर आप एक्ट्रेस भी बन सकती थी मिस इंडिया बन सकती थी मिस वर्ल्ड बन सकती थी मेरी वाइफ बन सकती थी <laughs> आपकी पिक्चर आई है मुझे सिर्फ गाना गवाया और बस साइड में कर दिया कनिका <laughs> और अंकित से हम लोग बातें जारी रखेंगे लेकिन अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक और बड़े ही मल्टी टैलेंटेड आदमी से प्लीज वेलकम द सुपर स्टार रेपर मिस्टर बादशाह विराजमान हो जाइए आज हमारे पास संगीत जगत की तीन हस्तियां हैं सबका एक अपना अपना स्टाइल है और तीनों ही जो हैं, वो आज कल और यंगस्टर्स के सब चाहेते हैं। आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले हम लोगों ने आज तक जितना भी कोई चाहे वो वेस्टर्न कोई सिंगर हो या रैपर हो हम लोग जब उनके नाम सुनते हैं तो बड़े वेस्टर्न से होते हैं अलग से होते हैं बादशाह आपका नाम आपने ऐसा मुगलिया सा नाम क्यों रखा हुआ है बादशाह <laughs> मैं जब छोटा था तो आ, आप छोटे बस... भी थे आ, आ। <laughs> तो मेरा नाम था प्रिंस ओके okay. तो बड़ा हुआ तो बादशाह बन ओके पर okay. तो मुझे मैंने जहां तक सुना है कि आपका नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया हाँ <laughs> तो ये ऑलरेडी एक राजा जैसा नाम है दित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया पूरा ग्रुप है किनका? <laughs> वो प्रतीक सिंह गाने में नहीं लिया जा सकता ना पूरा नाम तो, तो, तो, तो, तो, तो बाद बेसिकली तो तो इनके कपड़े आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए नॉर्मली क्या होता है की डेली सी कैप डेली डी टी शर्ट डीली सी पैंट लॉकेट ये वो वो ढीले ढीले कपड़े मतलब रैप को निकलने के लिए जगह चाहिए होती क्यों <laughs> आजकल एक गाना बड़ा चर्चा में है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो <laughs> बादशाह ये मतलब कैसे बनाया आपने गाना ये वर्डिंग कहां से आपके दिमाग में आई मैं भाजी हरियाणा में गांव में शादी पे गया हुआ था अच्छा तो वहां पे डीजे लगा हुआ था तो वहाँ पे गाना ब्राज़ील ब्राज़ील मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है बहुत तो बहुत तंग हो गए और फिर उन्होंने जाके डीजे वाले बाबू मेरा गाना बुजा दो तो आंटी ने कहा आंटी ने कहा अच्छा तो मतलब वो लाइन मेरे को दिमाग में स्टेक हो गई एकदम से तो फिर वो तब मतलब दिन के अंदर मैंने वो पूरा गाना बना दिया इतना मुझे लगा लगा मेरे को को इतना इतना सही सही तो लोगों मुझे आपसे एक प्रॉब्लम है आप लड़कियों को जो ब्यूटीफुलग्नोर कर क्यों, क्यों करते हैं है। उन्होंने कहा इग्नोर किया? किया ना वो गाना जो था वो कितनी बारी लड़की कहती थी क्या क्या करके नहीं बोला लड़की ने पर इन्होंने गा नहीं बजाया लड़की मर गई भी गए सारे गाने, में गाने भी बोलते गा गाने चला इमोशन में कहा रिक्वेस्ट भी किया है और भी बड़ा कुछ तरीके से कुछ नहीं क्यों वाए? तो एक बार बार बोल तेरे कान के नीचे बजा दो दो देखना बजाएंगे वाले मेरा? वाले बाबू बाबू मेरा वाले मेरा बना तू oh. बार बना तू वैसे हूं, मैं आज रात करा oh. नाम के जो कोई तुझको पे उसके चार लगा तू नाम का फैन